अथाष्टमसल्लासारंभ अथ आधा सृष्ट्युत्पत्ति स्थिति प्रलय विषया व्याख्या इं विसृष्टि यत आ बूव यो वा दधे यदि वोध्यक्ष परमे व्योमन सो अंगद वेद ऋग्द मंडल सूक्त एक सो उन्तीस मंत्री तमसा गुणमग्रे प्रकृत सलिल सर्वद्येनाभि यदासी तपसस्तन्मिना जायत ऋग्वेद गर्भ समताग्रे भूत सदाधार सारृथिवी दुते कस्म देवाय विषा विधेम ऋग्वेद मंडल दस सूक्त एक सौ उन्तीस मंत्र मंत्रेकुषेद यदूत यच्च भाव्यम उमृतवेशानो यदनेतिहति यजुवेद्यादो य ईमानी भूतानी जायन्ते यत् ूता जायते ये नाता जीवंती ययंत्यभिंवशिज्ञासव त्रह्म योपनषद का वचन है ही अंग मनुष्य जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो धारण और प्रणय करता है जो इस जगत का स्वामी है जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रणय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है उसको तू जान और दूसरे को करता मत मान। यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार से आवृत रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाश रूप सब जगत तथा अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एकदेशी देशी आच्छादित था पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया हे मनुष्य जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो ये जगत हुआ है और होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिसने पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें हे मनुष्य जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत भविष्यत और वर्तमानस्थ जगत का बनाने वाला है जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं जिससे जीते और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं वह ब्रह्म है उसके जानने की इच्छा करो जन्मादस्यतः जिससे इस जगत का जन्म स्थिति और प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य है यह जगत है। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह अन्य से निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की नहीं वह अनादि है अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि हैं? ईश्वर जीव और जगत का कारण ये तीन अनादि हैं। इसमें क्या प्रमाण है द्वासुपर्णा सयुजा सखाया सामनम वृक्ष परिषस्व जाते तयरन्या पिप्पल स्वाद्यनश्न्यो ऋग्वेद मंडल एक सूक्त एक मंत्र 20 मंत्र बेस शाश्वती यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 द्वा जो ब्रह्म और जीव दोनों सुपर्णा चेतनता और पालन आदि गुणों से सदृश सयुजा व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त सखाया परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि है और समानम वैसा ही वृक्षम अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य युक्त वृक्ष अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि है तयरन्या इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को स्वादुति अच्छे प्रकार भूगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को अनशनन ना भोगता हुआ चारों ओर अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है जीव से ईश्वर ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूपा तीनों अनादि हैं। शाश्वती अर्थात अनादि सनातन जीव रूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है अजामेका लोहित शुक्ल कृष्ण बहवी प्रजा सृजमा अजोह्येको जुषमाणोशे जहात्येना भुक्त भोग का वचन हैं प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता और ना कभी जन्म लेते अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं इनका कारण कोई नहीं इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है और उसमें परमात्मा ना फंसता और ना उसका भोग करता है ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आए हैं। अब का है। प्रकृति का लक्षण लिखते हैं सत्व रजस तमसाम सामयावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महतोहकारो अहंकारात अहंकारा पंचतन्मा पंचतन्मात्रेभ्य स्थलभूता पुरष पंचवतिर्गण यंख्यसूत्र है सत्व, शुद्ध, रज मध्य तम जाड्य अर्थात जड़ता तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है उससे महतत्व बुद्धि उससे अहंकार उससे पांच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दश इंद्रियां तथा ग्यारवा मन पांच तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि पांच भूत ये चौबीस और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर है इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महतत्व अहंकार तथा पांच सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य और इंद्रियां, मन तथा स्थूल भूतों का कारण है पुरुष ना किसी की प्रकृति उपादान कारण और ना किसी का कार्य सद सोम्येदमग्र आस्वा इदमग्र आसमग्र आसी ब्रह्म व इदमग्र आसी ये उपनिषदों के वचन हैं हे श्वेतके तो, यह जगत सृष्टि के पूर्व सत् असत आत्मा और ब्रह्म रूप था पश्चात तदैक्ष्यता बहुस्याम प्रजाएति शोकामयता बहुस्याम प्रजाएति यह तैत्तिपनिषद का वचन है वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है सर्वम खलविद्रह्म नेह नानास्ति नानास्तिक यह भी उपनिषद का वचन है जो यह जगत है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किंतु सब ब्रह्म रूप हैं। क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में अन्न सौम्य शुंगेनापो मूलमिछ अद्भि सौम्य शुंगे नेजो मूलमनविछ तेजसा तेजसोम्य शुंगे नमूलमंछ प्रजाह सदायतनाह प्रजा सदातना संप्रति यांदोग्योपनिषद का वचन है हे श्वेतकेतु पृथ्वी कार्य से जल रूप मूल कारण को तू जान कार्य रूप जल से तेजो रूप मूल और तेजो रूप कार्य से सद्रूप कारण जो नित्य प्रकृति है उसको जान यही सत्य स्वरूप प्रकृति सब जगत का मूल घर और स्थिति का स्थान है यह सब जगत सृष्टि के पूर्व असत के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था अभाव ना था और जो सर्वम खलु यह वचन ऐसा है जैसा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानमती ने कु जोड़ा ऐसी लीला का है क्योंकि सर्वम खल विदम ब्रह्म तला शांत उपासित यह छांदोग्योपनिषद का वचन है और नेह नानास्तिक किंचन यह कठवल्ली का वचन है जैसे शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने व किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं सुनो इसका अर्थ यह है हे जीव, तू उस ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति और जीवन होता है जिसके बनाने और धारण से यह सब जगत विद्यमान हुआ है वह ब्रह्म से है। उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करनी। इस चेतन मात्र अखंड एक रस ब्रह्म स्वरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है किंतु ये सब पृथक पृथक स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित है जगत के कारण कितने होते हैं तीन एक निमित्त दूसरा उपादान तीसरा साधारण निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने ना बनाने से ना बने आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारांतर बना देवे दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ ना बने वही अवस्थान रूप होके बने बिगड़े भी तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो निमित्त कारण दो प्रकार के होते हैं एक सब सृष्टि को कारण से बनाने धारने और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्यांतर बनाने बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव उपादान कारण प्रकृति परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं वह जड़ होने से आपसे आप, आप न बन और ना बिगड़ सकती है, किंतु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथ्वी में गिरने और जल पाने से वृक्षात्कार हो जाते हैं और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं परंतु इनका नियम पूर्वक बनना और बिगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन है जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन जिन साधनों से अर्थात ज्ञान दर्शन बल हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा काल और आकाश साधारण कारण जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मिट्टी उपादान दंड और चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा काल आकाश प्रकाश आंख हाथ ज्ञान क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और ना बिगड़ सकती है नवीन वेदांती लोग केवल परमेश्वर ही को जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानते हैं यथोर्णना भी सृजते गृहणते च यह उपनिषद का वचन है जैसे मकड़ी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती अपने ही में से तंतु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती है वैसे ब्रह्म अपने में से जगत को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात जगदाकार हो जाऊं संकल्प मात्र से सब जगद्रूप बन गया क्योंकि आदावंते च यास्ती वर्तमानी पि तत्था यह मांडव क्योपनिषद पर कारिका है जो प्रथम ना हो अंत में ना रहे वह वर्तमान में भी नहीं है किंतु सृष्टि के आदि में जगत ना था ब्रह्म था प्रलय के अंत में संसार ना रहेगा तो वर्तमान में सब जगत ब्रह्म क्यों नहीं जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परिणामी अवस्थान्तर युक्त विकारी हो जावे और उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कार्य में भी आते हैं कारण गुणपूर्वक कार्य गुणो दृष्टः यह वैशेषिक सूत्र है उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जगत कार्य रूप से असत जड़ और आनंद रहित ब्रह्म अज और जगत उत्पन्न हुआ है ब्रह्म अदृश्य और जगत दृश्य है ब्रह्म अखंड और जगत खंड रूप है जो ब्रह्म से पृथ्वी आदि कार्य उत्पन्न होवे तो पृथ्वी आदि कार्य के जड़ आदि गुण ब्रह्म में भी होवे अर्थात जैसे पृथ्वी आदि जड़ हैं, वैसे ब्रह्म भी जड़ हो जाए और जैसा परमेश्वर चेतन है वैसा पृथ्वी आदि कार्य भी चेतन होना चाहिए और जो मकड़ी का दृष्टांत दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किंतु बाधक है क्योंकि वह जड़ रूप शरीर तंतु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जंतु के शरीर से जीव तंतु नहीं निकाल सकता वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत को बनाकर बाहर स्थूल रूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षी भूत आनंदमय हो रहा है और जो परमात्मा ने अर्थात, अर्थात जब जगत उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार ज्ञान ध्यान उपदेश श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सहवर्तमान होता है जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता और जो वह कार्य है वह भ्रमूरक है क्योंकि प्रलय में जगत प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अंत अर्थात प्रलय के आरंभ से जब तक दूसरी बार सृष्टि न होगी तब तक भी जगत का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध है क्योंकि तम आसी तमसा गोणम यह ऋग्वेद का वचन है आसीदिदम तमो भूतम प्रज्ञातम लक्षण अप्रतर्क्यम प्रसुप्तमी व सर्वत यह सब जगत सृष्टि के पहले प्रलय में अंधकार से आवृत आच्छादित था और प्रलय आरंभ के पश्चात भी वैसा ही होता है उस समय ना किसी के जानने ना तर्क में लाने और ना प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इंद्रियों से जानने योग्य था और ना होगा किन्तु, वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने योग्य होता और यथावत उपलब्ध है पुनः उस कारिका कार ने वर्तमान में भी जगत का अभाव लिखा सो सर्वथा अप्रमाण है क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता जगत के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है जो ना बनाता तो आनंद में बना रहता और जीवों को भी सुख दुख प्राप्त ना होता यह आलसी और दृद्र लोगों की बातें हैं पुरुषार्थी की नहीं और जीवों को प्रलय में क्या सुख व दुख है जो सृष्टि के सुख दुख की तुलना की जाए तो सुख कई गुना अधिक होता और बहुत से पवित्र आत्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनंद को भी प्राप्त होते हैं प्रलय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं वैसे रहते हैं और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किए पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता है और जीव क्यों कर भोग सकते जो तुमसे कोई पूछे कि आंख के, के होने में क्या प्रयोजन है तुम यही कहोगे देखना तो जो ईश्वर में जगत की रचना करने का विज्ञान बल और क्रिया है उसका क्या प्रयोजन बिना जगत की उत्पत्ति करने के दूसरा कुछ भी नहीं कह सकोगे और परमात्मा के न्याय धारण दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत को बनावे उसका आनंद सामर्थ्य जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रणय और व्यवस्था करने ही से सफल है जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है बीज पहले है वृक्ष बीज क्योंकि बीज हेतु निदान निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक हैं कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं रह सकता सर्वशक्तिमान का अर्थ पूर्व लिखा ही परंतु क्या सर्वशक्तिमान वह कहता है कि जो असंभव बात को भी कर सके जो कोई असंभव बात अर्थात जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त जड़ दुखी अन्यायकारी अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है व नहीं जो स्वाभाविक नियम अर्थात जैसा अग्नि उष्ण जल शीतल और पृथ्वी आदि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता जैसे आप जड़ नहीं हो सकता वैसे जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं कर सकता इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है ईश्वर साकार है व निराकार जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत को ना बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता ईश्वर निराकार है जो साकार अर्थात शरीर युक्त है वह ईश्वर ही नहीं क्योंकि वह परिमित शक्ति युक्त देश काल वस्तुओं में परिच्छिन क्षुधा त्रिषा छेदन भेदन शीतोषण ज्वर पीड़ा आदि सहित हो उसमें जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं इससे त्रसरेणु, ऋणु अणु परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते और ना उन सूक्ष्म पदार्थों को पकड़कर स्थूल बना सकते हैं वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत नहीं बना सकता जो परमेश्वर भौतिक इंद्रिय गोलक हस्त पादादि अवयवों से रहित है परंतु उसकी अनंत शक्ति बल पराक्रम है उनसे सब काम करता है, जो जीव और प्रकृति से कभी ना हो सकते, जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उनमें व्यापक है तभी उनको पकड़कर जगदाकार कर देता है और सर्वगत होने से सबका धारण और प्रणय भी कर सकता है जैसे मनुष्य आदि के मां बाप साकार हैं, उनका संतान भी साकार होता है जो ये निराकार होते तो इनके लड़के भी निराकार होते वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उसका बनाया जगत भी निराकार होना चाहिए यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है क्योंकि हम अभी यह कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है और जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत का उपादान कारण है और वे सर्वथा निराकार नहीं किंतु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता नहीं क्योंकि जिसका अभाव अर्थात जो वर्तमान नहीं है उसका भाव वर्तमान होना सर्वथा असंभव है जैसे कोई गपोड़ा हांक दे कि मैंने वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा वह नरशृंग का धनुष और दोनों खपुष्प की माला पहरे हुए थे मृग तृष्णिका के जल में स्नान करते और गंधर्व नगर में रहते थे वहां बदल के बिना वर्षा पृथ्वी के बिना सब अन्नों की उत्पत्ति आदि होती थी वैसा ही कारण के बिना कार्य का होना असंभव है जैसे कोई कहे मम माता पितरों नस्तो अहम एवे जाता हा। मम मुखे जिहवा नास्ति वदा च अर्थात मेरे माता पिता ना थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ मेरे मुख में जीभ नहीं है परंतु बोलता हूँ बिल में सर्प ना था निकल आया मैं कहीं ना था ये भी कहीं ना थे और हम सब जने आए हैं ऐसी असंभव बात प्रमत्त गीत अर्थात पागल लोगों की है जो कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन है जो केवल कारण रूप ही हैं वे कार्य किसी के नहीं होते और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दूसरा कहाता है जैसे पृथ्वी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है परंतु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है मूले मूलाभा मूलम मूलम यह सांख्य सूत्र है मूल का मूल अर्थात कारण का कारण नहीं होता इससे आकारण सब कार्यों का कारण होता है क्योंकि किसी कार्य के आरंभ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तंतुआ रूई का सूत और नलिका आदि पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है वैसे जगत की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर प्रकृति काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति होती है यदि इनमें से एक भी ना हो तो जगत भी ना हो अत्र नास्तिका आहु शून्यम तत्व भावों नश्यति वस्तुधर्मवाद विनाशस्या यह सांख्य सूत्र है अभापत्तिर्नापमृद प्रादुर्भार कारणकर्मा फल्यदर्शनापत्ति सर्वमनित्यमुत्पत्ति विनाश धर्मकत्वात् भाव लक्षण निचूत नित्व पृथ्ग भावक्षण पृथक्वात्व भावश्वित सिद्धे न्यायसूत्र अध्यायचार आहनिक एक यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है सृष्टि के पूर्व शून्य था अंत में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात वर्तमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य हो जाएगा शून्य आकाश अदृश्य अवकाश और बिंदु को भी कहते हैं शून्य जड़ पदार्थ इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं जैसे एक बिंदु से रेखा रेखाओं से वर्तुराकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का जानने वाला शून्य नहीं होता दूसरा नास्ते अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है जैसे बीज का मर्दन किए बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़कर देखें तो अंकुर का अभाव है जब प्रथम अंकुर नहीं दिखता तो अभाव से उत्पत्ति हुई जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था जो ना होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता तीसरा नास्तिक कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता कितने ही कर्म निष्फल दिखने में आते हैं इसलिए अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के अधीन है जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता इस बात से कर्म फल ईश्वर आधीन है जो कर्म का फल ईश्वर आधीन हो तो बिना कर्म किए ईश्वर फल क्यों नहीं देता इसलिए जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है इससे ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता किंतु जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है चौथा नास्तिक कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है जैसा बबूल आदि वृक्षों के काटे तीक्षण अणिवाले देखने में आते हैं इससे विदित होता है कि जब जब सृष्टि का आरंभ होता है तब तब शरीरादी पदार्थ बिना निमित्त के होते हैं जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है बिना कंटकी वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं होते पांचवा नास्तिक कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इसलिए सब अन्य हैं श्लोका प्रवक्षा यदुक्त ग्रंथकोटि ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म यह किसी ग्रंथ का श्लोक है नवीन वेदांति लोग पांचवें नास्तिक की कोटि में हैं, क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि करोड़ों ग्रंथों का ये सिद्धांत है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं जो सब की नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता सब की नित्यता भी अनित्य है जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है जो यथावत उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता जो वेदांती लोग ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उसका कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता जो स्वप्न रज्जु सर्प दिवत कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता क्योंकि कल्पना गुण है गुण से द्रव्य और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिए नहीं तो उसको भी अनित्य मानू जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता जो जागृत अर्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ है उनके साक्षात संबंध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे तो जनमानध को भी रूप का स्वप्न हो इसलिए वहां उनका ज्ञान मात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिए ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञान मात्र होता है अभाव नहीं जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृश्य रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है इसलिए जो पूर्व कह आए कि ब्रह्म जीव और जगत का कारण अनादि नित्य है वही सत्य है छटा नास्तिक कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से जगत नित्य है ये बात सत्य नहीं क्योंकि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हूं तो सब स्थूल जगत तथा शरीर घट पटादी पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होता देखते ही है कार्यक्रमें कार्य को नित्य नहीं मान सकते सातवां नास्तिक कहता है कि सब पृथक पृथक हैं। कोई एक पदार्थ नहीं है जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखता अवयवों में अवयवी वर्तमान काल आकाश परमात्मा और जाति पृथक पृथक पदार्थ समूहों में एक एक हैं। उनसे पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता इसलिए सब पृथक पदार्थ नहीं किंतु स्वरूप से पृथक पृथक हैं। और पृथक पृथक पदार्थों में एक पदार्थ भी है आठवां नास्तिक कहता है कि सब पदार्थों में इतर-इतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभाव रूप है जैसे अनश्व गौ अगौरश्व गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं इसलिए सबको अभाव रूप मानना चाहिए सब पदार्थों में इतरे तरा भाव का योग हो परंतु गवि गौरश्वे अश्व भाव रूपोवर्त एव गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है अभाव कभी नहीं हो सकता जो पदार्थों का भाव ना हो तो इतरे भाव भी किस में कहा जावे? नववा नास्तिक कहता है कि स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होती है जैसे पानी अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं और बीज पृथ्वी जल के मिलने से घास वृक्ष आदि और पाषाण आदि उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग और तरंगों से समुद्र फेन हल्दी चूना और नींबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है इसका बनाने वाला कोई भी नहीं जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी ना होवे और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति ना होगी और जो दोनों स्वभाव युगपत द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी ना हो सकेगी और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त को उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और विनाश होता तो एक समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहीं जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चंद्र सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते और जिस जिस के योग से जो जो उत्पन्न होता है वह वह ईश्वर के उत्पन्न किए हुए बीज अन्न जल आदि के संयोग से घास वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते बिना उनके नहीं जैसे हल्दी चूना और नींबू का रस दूर दूर देश से आकर आप नहीं मिलते किसी के मिलाने से मिलते हैं उसमें भी यथा योग्य मिलाने से रूरी होती है अधिक न्यून व अन्यथा करने से रूरी नहीं बनती वैसे ही प्रकृति परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाए बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिए विशेष पदार्थ नहीं बन सकते इसलिए स्वभाव आदि से सृष्टि नहीं होती परमेश्वर की रचना से होती है इस जगत का कर्ता ना था ना है और ना होगा किंतु काल से यह जैसा का वैसा बना है ना कभी इसकी उत्पत्ति हुई है ना कभी विनाश होगा बिना कर्ता के कोई भी क्रिया व क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता जिन पृथ्वी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दिखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अंत में नहीं रहता जो तुम इसको ना मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा और पोलाद आदि तोड़ टुकड़े कर गला व भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक पृथक मिले हैं वा नहीं जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग अलग भी अवश्य होते हैं अनादि ईश्वर कोई नहीं किंतु जो योगाभ्यास से णिम्ब आदि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञ आदि गुण युक्त, केवल ज्ञानी होता है वही जीव परमेश्वर कहता है जो अनादि ईश्वर जगत का सृष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवन रूप जगत शरीर और इंद्रियों के गोलक कैसे बनते इनके बिना जीव साधन नहीं कर सकता जब साधन ना होते तो सिद्ध कहां से होता जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है जिसमें अनंत सिद्धि है उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है अनंत ज्ञान और सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता देखो कोई भी आज तक ईश्वर कृत ईश्वरकृत क्रम को बदलने हारा नहीं हुआ है और ना होगा जैसा अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबंध किया है इसको कोई भी योगी बदल नहीं सकता जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता कल्प कल्पांतर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण विलक्षण बनाता है अथवा एक से जैसे कि अब है वैसी पहले थी और आगे होगी भेद नहीं करता सूर्याचंद्रमसौ सौधाता यथा पूर्वम पूर्वमक दिवच पृथिवी चातरिक्ष मृग्वेद मंडल दस सूक्त एक मंत्र नब्बे मंत्रीन धाता परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चंद्र विद्युत पृथ्वी अंतरिक्ष आदि बनाता था वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा इसलिए परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है ईश्वर के काम में नहीं सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वो अविरोध है जो अविरोध है तो तस्मा द्वार तस्मादत्म आकाश आकाशाद्वायुः आकाु वोर अग्नेराप अ पृथिवी पृथिव्या ओषधय ओषधिभ्योन्नमतस पुषा नर सम यह तैतरीय उपनिषद का वचन है उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहा ठहर सके आकाश के पश्चात वायु वायु के पश्चात अग्नि अग्नि के पश्चात जल जल के पश्चात पृथ्वी पृथ्वी से औषधि ओशदी। औषधियों से अन्न अन्न से वीर और वीर से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है यहां आकाश आदि क्रम से और छंद योग्य में या आदि में जलादि क्रम से सृष्टि हुई वेदों में कहीं पुरुष कहीं हिरण्यगर्भ आदि से मीमांसा में कर्म वैशेषिक काल न्याय में परमाणु योग में पुरुषार्थ सांख्य में प्रकृति और वेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है अब किसको सच्चा और किसको झूठा माने इसमें सब सच्चे कोई झूठा नहीं झूठा वह है जो विपरीत समझता है क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत का उपादान कारण है जब महाप्रणय होता है उसके पश्चात आकाश आदि क्रम अर्थात जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्नि का होता है अग्नियादी क्रम से और जब विद्युत अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है अर्थात जिस जिस प्रलय में जहां जहां तक प्रलय होता है वहां वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है पुरुष और हिरण्य गर्भा प्रथम सबूलास में लिख भी आए हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं परंतु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्धवाद होवे छह शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है मीमांसा में ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता के जिसके बनाने में कर्म चेष्टा ना की जाए वैशेषिक में समय ना लगे बिना बने ही नहीं न्याय में उपादान कारण ना होने से कुछ भी नहीं बन सकता योग में विद्या ज्ञान विचार ना किया जाए तो नहीं बन सकता सांख्य में तत्वों का मेल ना होने से नहीं बन सकता और वेदांत में बनाने वाला ना बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न हो न सके इसलिए सृष्टि छह कारणों से बनती है उन छह कारणों की व्याख्या एक एक की एक एक शास्त्र में है इसलिए उनमें विरोध कुछ भी नहीं जैसे छह पुरुष मिलके एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरे वैसा ही सृष्टि रूप कार्य की व्याख्या छह शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है जैसे पांच अंधे और एक मंद दृष्टि को किसी ने हाथी का एक एक देश बतलाया उनसे पूछा कि हाथी कैसा है उनमें से एक ने कहा खम्बे दूसरे ने कहा सूप तीसरे ने कहा मूसल चौथे ने कहा झाड़ू पांचवें ने कहा चौतरा और छठे ने कहा कालाकारा चार खम्बों के ऊपर कुछ भैंसा सा आकार वाला है इसी प्रकार आजकल के अनाश नवीन ग्रंथों के पढ़ने और प्राकृत भाषा वालों ने ऋषि प्रणीत ग्रंथ ना पढ़कर नवीन क्षुद्र कल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़कर एक दूसरे की निंदा में तत्पर होकर छूटा झगड़ा मचाया है इनका कथन बुद्धिमानों के व अन्य के मानने योग्य नहीं क्योंकि जो अंधों के पीछे अंधे चलें, तो दुख क्यों ना पावे वैसे ही आजकल के अल्प विद्यायुक्त स्वार्थी इंद्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं अरे भोले भाई कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते देखो संसार में दो ही पदार्थ होते हैं एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वह कार्य नहीं और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत नहीं समझता तब तक उसको यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं होता नित्याया सत्वरजस्तमसाम सामयावस्थाया प्रकृतिरुत्पन्ना परमसूक्षण पृथक् पृथ्वर्तम तत्वरमाणूनाथ संयोगविशेषात् संयोगशेषा अवस्था स्थूलाकार अनादि नित्यस्वरूप सत्व रजस और तमो गुणों की एक अवस्था रूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक पृथक तत्व अवयव विद्यमान है उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरंभ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी दूसरी अवस्था को सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल बनते बनाते विचित्र रूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहती है भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है जो संयोग का आदि और वियोग का अंत अर्थात जिसका विभाग नहीं हो सकता उसको कारण और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात वैसा नहीं रहता वह कार्य कहता का है जो उस कारण का कारण कार्य का कार्य कर्ता का कर्ता साधन का साधन और साध्य का साध्य कहता है वह दिखता अंधा सुनता बहरा और जानता हुआ मूढ क्या आंख की आंख दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण और जो उत्पन्न होता है वह कार्य और जो कारण को कार्य रूप बनाने हारा है वह कर्ता कहाता है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभर दृष्टोतस्तनोस्त तत्वदर्शी भी यह भगवदगीता का वचन है कभी असत का भाव वर्तमान और सत का अभाव अवर्तमान नहीं होता इन दोनों का निर्णय तत्वदर्शी लोगों ने जाना अन्य पक्षपाती अग्रही मलिन आत्मा अविद्वान लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं क्योंकि जो मनुष्य विद्वान सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रम जाल में पड़ा रहता है धन्य वे पुरुष हैं जो के सब विद्याओं के सिद्धांतों को जानते हैं और जानने के लिए परिश्रम करते हैं जानकर औरों को निष्कपटता से जनाते हैं इससे जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल होता है उसका नाम महतत्व और जो उससे कुछ स्थूल होता है उसका नाम अहंकार और अहंकार से भिन्न भिन्न पांच सूक्ष्म भूत श्रोत्र त्वचा नेत्र जिहवा घ्राण पांच ज्ञान इंद्रियां, वाक हस्त, पाद उपस्थ और गुदा ये पांच कर्म इंद्रिया पांच स्थूल भूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं उनसे नाना प्रकार की औषधियां वृक्ष आदि उनसे अन्न अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है परंतु आदि सृष्टि मैथिनी नहीं होती क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है तदनंतर अंतर मैथिनी सृष्टि चलती है देखो शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है के जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं भीतर हाडों का जोड़ नाड़ियों का बंधन मांस का लेपन चमड़ी का ढक्कन पलीहा यकृत फेफड़ा पंखा कला का स्थापन रुधिर शोधन प्रचालन विद्युत का स्थापन जीव का संयोजन शिरो रूप मूल रचन लोम नखादी का स्थापन आंख की अतीब सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन जीव के जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण सब धातु का विभाग करण कला कौशल स्थापन आदि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है इसके बिना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित श्वेत पीत कृष्ण चित्र मध्य रूपों से युक्त पत्र पुष्प फल मूल निर्माण मिष्ट ख्यार, कटुक चाय अमल आदि विविध रस सुगंधादि युक्त पत्र पुष्प फल अन्न कंद मूलादि रचन अनेक करोड़ों भूकोल सूर्य चंद्रादि लोक निर्माण धारण ब्राह्मण नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उनमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान है जैसे किसी ने सुंदर आभूषण जंगल में पाया देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है इस प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथ्वी आदि की पृथ्वी आदि की क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता सृष्टि की आदि में एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न किए थे व क्या अनेक क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता है क्योंकि मनुष्या ये ततो अजायत यह यजुर्वेद में लिखा है इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहसरो मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मां बाप के संतान हैं आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाले, युवा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में युवावस्था में क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और वृद्धावस्था में बनाता तो मैथिनी सृष्टि ना होती इसलिए युवावस्था में सृष्टि की है कभी सृष्टि का प्रारंभ है व नहीं नहीं जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि काल से चक्र चला आता है इसका आदि अंत नहीं किंतु जैसे दिन व रात का आरंभ और अंत देखने में आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अंत होता रहता है क्योंकि जैसे परमात्मा जीव जगत का कारण तीन स्वरूप से अनादि है वैसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रणय प्रवाह से अनादि है जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दिखता है कभी सूख जाता कभी कभी नहीं दिखता फिर बरसात में दिखता और उष्णकाल में नहीं दिखता ऐसे व्यवहारों को प्रवाह रूप जानना चाहिए जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसके जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रणय करना भी अनादि है जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं ईश्वर ने किन्ही जीवों को मनुष्य जन्म किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म किन्हीं को हरिण गाय आदि पशु किन्हीं को वृक्ष आदि कृमि कीट पतंगा आदि जन्म दिए हैं इससे परमात्मा में पक्षपात आता है पक्षपात नहीं आता क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई त्रिविष्टप, अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक एक मनुष्य जाति थी पश्चात येचदस्यवः ये चे ऋग्वेद का वचन है श्रेष्ठों का नाम आर्य विद्वान देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात डाकू, मूर्ख नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हुए उत शूद्रय उतार्य वेद वचन आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार भेद हुए द्विज विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात अनाड़ी नाम हुआ फिर वे यहां कैसे आए जब आर्य और दस्युओं में अर्थात विद्वान जो देव अविद्वान जो असुर उनमें सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्योग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खंड को जानकर यहीं आकर बसे इसी से देश का नाम आर्यवर्त हुआ आर्यवर्त की अवधि कहाँ तक है आ आसमुद्रात्व पूर्वात आसमुद्रात् पश्चिमांत तयोरेवांतरम गिरियोर आयावर्त विदुर्बुधा सरस्वती दृशद तम देवर्मी देशम आरयावर्त प्रचक्ष मनुस्मृति का वचन है उत्तर में हिमालय दक्षिण में विंध्याचल पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती पश्चिम में अटक नदी पूर्व में दृष्टि जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब को आर्यावर्त इसलिए कहती हैं कि यह आर्यवर्त देव अर्थात विद्वानों ने बसाया और आर्यजनों के निवास करने से आर्यवर्त कहाया। प्रथम इस देश का नाम क्या था और इसमें कौन बसते थे इसके पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और ना कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे क्योंकि आर्योग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात तिब्बत से सूधे इसी देश में आकर बसे कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आए इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ इनके पूर्व यहां जंगली लोग बसते थे कि जिनको असुर और राक्षस कहते थे आर्य लोग अपने को देवता बतलाते थे और उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया यह बात सर्वथा झूठ है क्योंकि ओ विजानी ये चदस्य वो बरिष्तेरंधया शासद्रता ऋग्वेद मंडल ए सूक्त इक्यावन मंत्र आठ उत शूद्रे उतार्ये यह भी वेद का प्रमाण है यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक विद्वान पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात डाकू दुष्ट अधार्मिक और अविद्वान है तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात अनारी है जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोल कल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते और देवासुर संग्राम में आर्यवर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यु मलेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था उसमें देव अर्थात आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे इससे यही सिद्ध होता है कि आर्यवर्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व आग्नेय दक्षिण नैर ऋत पश्चिम व्यय उत्तर ईशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे तब तब यहाँ के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते थे और श्री रामचंद्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है किंतु उसको राम रावण अथवा आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं किसी संस्कृत ग्रंथ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों को लड़कर जय पाके के निकाल के इस देश के राजा हुए पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है और आर्यवाचो सर्वेते ते दस्यव स्मृता मले स्त यह मनुस्मृति का वचन है जो आर्यवर्त देश से भिन्न देश है वे दस्यु देश और मलेक्ष देश कहते हैं इससे भी यह सिद्ध होता है कि आर्यवर्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान उत्तर वावय और पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और मलिच तथा असुर है और नैर ऋत दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यवर्त देश से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है अब भी देख लो हबशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दीख पड़ता है और आर्यवर्त की सूद पर नीचे रहने वालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिए कहते हैं कि वह देश आर्यवर्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात पग के तले है और उनके नागवंशी अर्थात नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था अर्थात इक्षवाकू से लेकर कौरव पांडव तक सर्वभूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यवर्त से भिन्न देशों में भी रहा इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट विराट का मनु मनु के मरीचादि, दश इनके स्म्भु आदि सात राजा और उनके संतान इक्ष आदि राजा जो आर्यवर्त के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह आर्यवर्त बसाया है अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस से प्रमाद परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किंतु आर्यवर्त में भी आर्यों का अखंड स्वतंत्र स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है जो कुछ है सो भी विदेशियों के पदाक्रांत तो हो रहा है कुछ थोड़े राजा स्वतंत्र हैं दूर दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुख भोगना पड़ता है कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है परंतु भिन्न भिन्न भाषा पृथक पृथक शिक्षा अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है इसलिए जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था व इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ एक अरब छियानवे करोड़ कई लाख और कई सहसत्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में लिखा है देख लीजिए इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में है और यह भी है कि सबसे सूक्ष्म टुकड़ा, अर्थात जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु साठ परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु दो अणु का एक द्वय णुक जो स्थूल वायु है तीन दैअणुक का अग्नि चार दैणुक का जल पांच दैणुक की पृथ्वी अर्थात तीन दैणुक का त्रसरेणु और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं इसी प्रकार क्रम से मिलाकर भूगोल आदि परमात्मा ने बनाए इसका धारण कौन करता है कोई कहता है शेष अर्थात सहस वाले सर्प के सिर पर पृथ्वी है दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर तीसरा कहता है कि किसी पर नहीं चौथा कहता है कि वायु के आधार पांचवा कहता है सूर्य के आकर्षण से खेची हुई अपने ठिकाने पर स्थित छटा कहता है कि पृथ्वी भारी होने से नीचे नीचे आकाश में चली जाती है इत्यादि में किस बात को सत्य माने जो शेष सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथ्वी स्थित बतलाता है उसको पूछना चाहिए कि सर्प और बैल के मां बाप के जन्म समय किस पर थी तथा सर्प और बैल आदि किस पर हैं? बैल वाले मुसलमान तो चुप ही कर जाएंगे परंतु सर्प वाले कहेंगे कि पर, कूर्म जल पर, जल जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर वायु आकाश में ठहरा है उनसे पूछना चाहिए कि सब किस पर हैं तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उनसे कोई पूछेगा कि शेष और बैल किसका बच्चा है कहेंगे शेष कश्यप कद्रु और बैल गाय का कश्यप मारीची मारीच मनु मनु विराट विराट ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मा आदि सृष्टि का था जब शेष का जन्म ही नहीं हुआ था उसके पहले पांच पीढ़ी हो चुकी हैं, तब किसने धारण की थी अर्थात कश्यप के जन्म समय में पृथ्वी किस पर थी तो तेरी चुप मेरी भी चुप और लड़ने लग जाएंगे इसका सच्चा अभिप्राय यह है कि जो बाकी रहता है उसको शेष कहते। सो किसी कवि ने शेषाधारा पृथ्वी त्युक्तम ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथ्वी है दूसरे ने उसके अभिप्राय को ना समझकर सर्प की मिथ्या कल्पना कर ली परंतु जिसलिए परमेश्वर उत्पत्ति और प्रणय से बाकी अर्थात पृथक रहता है इसी से उसको शेष कहते हैं और उसी के आधार पृथ्वी है सत्य नोत्तिता भूमि यह ऋग्वेद का वचन है सत्य अर्थात जो त्रयकाल बाध्य जिसका कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि आदित्य और सब लोगों का धारण किया है उक्षा दाधार पृथ्वी मुत्याम यह भी ऋग्वेद का वचन है इसी उक्षा शब्द को देखकर किसी ने बैल का ग्रहण किया होगा क्योंकि उक्षा बैल का भी नाम है परंतु उस मूढ़ को यह विदित ना हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से आवेगा इसलिए उक्षा वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है उसने अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया है परंतु सूर्यादि का धारण करने वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है इतने इतने बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा जैसे अनंत आकाश के सामने बड़े बड़े भूगोल कुछ भी अर्थात समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं है वैसे अनंत परमेश्वर के सामने असंख्यात लोग एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात विभु प्रजासु यह यजुर्वेद का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सब का धारण कर रहा है जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभू ना होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी नहीं कर सकता क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता कोई कहे कि ये सब लोग परस्पर आकर्षण से धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है उनको यह उत्तर देना चाहिए कि यह सृष्टि अनंत है वा शांत जो अनंत कहें तो आकार वाली वस्तु अनंत कभी नहीं हो सकती और जो शांत कहें तो उनके पर भाग सीमा अर्थात जिसके परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां किसके आकर्षण से धारण होगा जैसे समष्टि और व्यष्टि अर्थात जब सब समुदाय का नाम वन रखते हैं तो समि कहाता है और एक एक वृक्षादि को भिन्न भिन्न गणना करें तो व्यष्टि कहाता है वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत कहें तो सब जगत का धारण और आकर्षण का करता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं इसलिए जो सब जगत को रचता है वही सदाधार पृथ्वी मुतद्याम यह यजुर्वेद का वचन है जो पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक लोकांतर पदार्थ तथा सूर्य आदि प्रकाश सहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है जो सब में व्यापक हो रहा है वही सब जगत का कर्ता और धारण करने वाला है पृथ्वी आदि लोक घूमते हैं वह स्थिर घूमते हैं कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है सूर्य नहीं घूमता इसमें सत्य क्या माना जाए ये दोनों आधे झूठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि आयम गौ प्रश्निक्रमी दसदन मातरम पुरा यजुर्वेद अध्याय मंत्र छे अर्थात यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है इसलिए भूमि घूमा करती है आ कृष्ण न निवेशमृत मर्त्यं हिरण्य सविताथन देवयातिवना पश्यन् यजुर्ेद अध्याय तेतीस मंत्रतेतालीस जो सविता अर्था सूर्य व शादी का कर्ता प्रकाशस्वरूप तेजो मे रमणीय स्वरूप के साथ वर्तमान सब प्राणी अप्राणियों में अमृत रूप वृष्टि वा किरण द्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ सब लोगों के साथ आकर्षण गुण से सह वर्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है किंतु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता वैसे ही एक एक ब्रह्मांड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक-लोकांतर प्रकाश हैं जैसे दिविसोमो अधिश्रित अथर्ववेद कांड चौदह अनुवाक एक मंत्र एक जैसे यह चंद्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथ्वी आदि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परंतु रात और दिन सर्वदा वर्तमान रहते हैं क्योंकि पृथ्वी आदि लोक घूमकर जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात आड़ में होता जाता है उतने में रात अर्थात उदय अस्त संध्या मध्यान्ह मध्यरात्रि आदि जितने काल अवयव हैं, वे देश देशांतरों में सदा वर्तमान रहते हैं अर्थात जब आर्यवर्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल अर्थात अमेरिका में अस्त होता है और जब आर्यवर्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है जब आर्यवर्त में मध्य दिन मध्य रात है, उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है। जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथ्वी नहीं घूमती वे सब अज्ञा हैं, क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात होते अर्थात सूर्य का नाम ब्रघन है यह पृथ्वी से लाखों गुणा बड़ा और करोड़ों कोष दूर है जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पृथ्वी के घूमने से यथायोग्य दिन रात होते हैं सूर्य के घूमने से नहीं जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित नहीं क्योंकि यदि सूर्य ना घूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात स्थान को प्राप्त ना होता और गुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता और जो जैनी कहते हैं के पृथ्वी घूमती नहीं किंतु नीचे नीचे चली जाती है और दो सूर्य और दो चंद्र केवल जम्बू द्वीप में बतलाते हैं वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न है क्यों जो नीचे नीचे चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र ना बनने से पृथ्वी छिन्न भिन्न होती और निम्न स्थलों में रहने वालों को वायु का स्पर्शन ना होता नीचे वालों को अधिक होता और एक सी वायु की गति होती दो सूर्य चंद्र होते तो रात और कृष्ण पक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता इसलिए एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चंद्र अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु है और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है क्योंकि एकदम सर्व वसुतम एदम सर्व वासयन्ते तद यदिदम सर्व वासयंते तस्मा वसव इति शतपथ ब्राह्मण कांड चौदह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और यही सबको बसाते हैं जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं इसलिए इनका नाम वसु है जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु हैं पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि ना हो तो सफल कभी हो सकता है इसलिए सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है जैसे इस देश में मनुष्य आदि सृष्टि की आकृति अव्यव है वैसे ही अन्य लोकों में होगी वह विपरीत कुछ कुछ आकृति में भेद होने का संभव है जैसे इस देश में चीने हब्शी और आर्यवर्त यूरोप में अवयव और रंग रूप आकृति का भी थोड़ा थोड़ा भेद होता है इसी प्रकार लोक लोकलोकांतरों में भी भेद होते हैं परंतु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है वैसी जाती ही कि सृष्टि अन्य लोकों में भी है जिस जिस शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं, उसी उसी प्रदेश में लोकांतर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं क्योंकि सूर्या चंद्रम सौधाता यथा पूर्वम कल्पय ृथिवी चातरिक्ष मथो स्व ऋग्वेद मंडल दस सूक्त एक सौ नब्बे धाता परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चंद्र द्यऊ भूमि अंतरिक्ष और तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकलोकांतरों में भी बनाए गए हैं भेद किंचित मात्र नहीं होता जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है व नहीं उन्हीं का है जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा राजा राजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्व अनादि और ईश्वर के बनाए नहीं हैं, तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर ना होना चाहिए क्योंकि सब स्वतंत्र हुए जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव और जड़ पदार्थ है जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने जीवों के कर्म फलों के देने सब का यथावत रक्षक और अनंत सामर्थ्य वाला है तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उसके आधीन क्यों ना हो इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र परंतु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र है वैसे ही सर्वशक्तिमान सृष्टि संघार और पालन सब विश्व का करता है इसके आगे विद्या अविद्या बंद और मोक्ष विषय में लिखा जाएगा यह आठवां सम पूरा हुआ श्रीमदयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्या प्रकाशे सुभाषा विभूषित सृष्टियुत्पत्ति स्थिति प्रलय विषये अष्ट समसपू